रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को सुरेश ओब्रॉय का नमस्कार सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बात करते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से कुछ खास मेहमान आए हुए हैं उनसे बातें करेंगे तो हमारे साथ तीन लोग खास युवा साथी जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं पहले है सुमन जी उसके बाद करिश्मा जी है और उसके बाद हेमा जी है हमारे साथ बैठे हुए है उन सभी से हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से इन दोनों का बहुत बहस्वा थैंक यूक यू चिल्ली श्रोताओं जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात में हम लोग सबसे सब पहले जो है बात करते हैं और खास हमारे मेहमानों का इंट्रोडक्शन हम उन्हीं से सुन तो मैं चाहूँगा कि सुमन जी आप अपने बारे में बताइए हेलो फ्रेंड्स मैं सुमन हूँ मुंबई से मैं सी ए फाइनल कर रही हूँ और पढ़ाई के साथ साथ में जॉब भी कर रही हूँ हेड ऑफ द्स डिपार्टमेंट हूँ प्लस मैं डायरेक्टर भी हूँ कंपनी में और काम करते करते पढ़ाई हो रही है और काफी अच्छे से मैनेज हो रहे हैं थैंक यू क्या बात चलिए पढ़ाई के साथ साथ काम कर रहे हैं अच्छा लगा हमें सुन के और ख़ास हमारे राजस्थान के लोग अगर सुन रहे हैं तो हमारी युवा साथियों को भी लग रहा होगा कैसे पढ़ाई करते हुए काम कर सकते हैं ये एक सीखने वाली बात है आइए करिश्मा जी से बात करते हैं करिश्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बता थैंक यू मैं मेरा नाम करिश्मा है हम भी मुंबई से हैं uh, मैं मैंने मैंने लॉ ग्रेजुएट मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और मैंने सीएस किया हुआ है बेसिकली वो कॉर्पोरेट लॉज में मैं प्रैक्टिस करती हूँ कुछ साल एक्सपीरियंस लिया बाहर और अब हम खुद प्रैक्टिस करते हैं और एज uh, हॉबीज या पैशन हम स्विमिंग या बैडमिंटन खेलने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो जैसे <laughs> काम के बाद टाइम मिलता है हम वो भी करना पसंद करते हैं अच्छा अच्छा चलिए घर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बारे में बताया और आशा करता हूँ जैसे कि आप बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं तो खेलना भी बहुत जरूरी है सेहत के लिए अच्छा होता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और हेमा जी हमारे साथ हैं हेमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए थैंक यू दोस्तों मेरा नाम हेमा है और मैं बिलोंग जैसे राजस्थान को ही करती हूँ लेकिन हमारी फैमिली पूरा मुंबई में है अभी तो हम अभी मैंने रिसेप्शन का प्रोफाइल है मेरा जॉब का और एडमिन भी संभाल रहे हैं हम ऑफिस में और मेरी हॉबीज ऐसी सिंगिंग और स्पिरिचुअल मतलब भक्ति गीत सुनना और खेलना कूदना दोस्तों के हाथ में इंजॉय करना वगैरह वगैरह mm -hmm. तो जहाँ पे मैं आई हूँ लाइक like हम अभी मधुबन में वैसे तो मधुबन में बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे स्परिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ के भाई बहन से मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये एक्सपीरियंस जो है मतलब राजस्थान में है मधुबन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि यहाँ पर आके कनेक्ट होना इनसे बात करना थैंक यू <laughs> अच्छा राजस्थान से आप किस जगह से बिलोंग करते वैसे आपने होगा कुचामन सिटी जो कि जयपुर के पास में ही है तीन लगभग तीन घंटे की दूरी पे है वो तीन घंटे की दूरी पे है अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अपनापन हो रहा होगा कोई व्यक्ति में है मुंबई में है और वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो, जी, लगा आपके साथ करके। और आइए जैसे की वर्तमान समय में हम लोग काफी कुछ चीजें देखते हैं सुनते हैं और जैसे हमारे युवा साथियों को ही देखते है की पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था की बहुत सारे ऑप्शन है करियर के लिए आज बहुत सारे ऑप्शन होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक मुश्किल जो एक सिचुएशन आता है या के बाद तो लगता है कि कैसे किस करियर के बारे में हम लोग सोचे या कौन सा करियर हम चुने ये जो थोड़ा सा मुश्किल आती है युवा साथियों के लिए तो आपने कैसे अपने करियर के बारे में सोचा मैं ये आप सभी से जानना चाहूंगा तो सुमन जी सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा की आपने अपने करियर को कैसे सिल किया एक्चुअली मैं जब ट्वेल्थ में थी तो मुझे गाइड करने वाला कोई था नहीं की सी फील्ड में जाना है या फिर कौन से फील्ड में जाना है बट आफ्टर ट्वेल्थ मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि सी लाइन मेरे लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि मुझे अकाउंट्स में थोड़ा इंटरेस्ट हो फिर मैंने टीवाई के बाद मैंने सीए करना स्टार्ट किया उसके बाद में जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिलता गया टीचर्स का तो मैं आगे बढ़ती गई उससे पहले मुझे कुछ नॉलेज नहीं था सीए के अंदर क्या होता है तो आफ्टर टीवाई मैंने स्टार्ट किया बट आप सब टी के बाद में ना करके ट्वेल्थ के बाद में अगर सी करना चाहें तो ट्वेल्थ के बाद में स्टार्ट करें ताकि एज ज़्यादा ना हो पढ़ाई जल्दी हो जाए ख़त्म तो ट्वेल्थ के बाद में बेस्ट रहता हैं अच्छा एक और बात पूछना चाहूंगा नहीं था मुझे तो शादी से बचना था <laughs> तो शादी से बचना था इसलिए तो तो तो वो टाइम में, मतलब में मेरी शादी न हो तो मैं उतना टाइम सिंगर रह पाऊँ तो वो पढ़ाई का एक बहाना था शादी नहीं करना मेन रीजन था तो शादी से बचने के लिए मैंने ये सी ए लाइन चुना की थोड़ा जितना अपनी एज को सिंगर रखे मैं खींच सकूं पढ़ाई पढ़ाई में तो उतना सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए मुझे टाइम मिल गया अदरवाइज शादी के बाद में पढ़ाई करना वो पॉसिबल नहीं होता है सही बात है और अपने आप को पहचानना उसके बाद अगर शादी करूं तो एक अलग बात होती है लेकिन अगर जब तक हम अपने आप को ही नहीं जाने अपने आप से इतने खुले नहीं है की दूसरे फैमिली में जाके उनको संभाले उससे पहले हम अपने आप को संभालने लायक बने तो आगे जाए तो फैमिली को आगे संभाले उससे पहले हम सेल्फ डिपेंडेंट बनना पसंद करेंगे तो इसलिए मैंने ये फील्ड सुना चलिए सुमन जी आपका जो विचार है सुनकर हमें भी अच्छा लगा <laughs> <laughs> आशा करता तो हमारी श्रोताओं को खास होगा कहीं ना कहीं जो है हमें बचने के लिए पढ़ाई का भी सहारा लेना पड़ता है ये आज <laughs> आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और करिश्मा जी आपका क्या एक्सपीरियंस है और आपने क्या सोचा था अपने करियर के बारे में टेंथ तक तो कुछ नहीं बस हम हार्ड वर्किंग थे उतना था हाँ एक, एक, एक लग, मतलब थोड़ी लकी थी मैं शायद की मेरे पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे थे तो मेरे को गाइडेंस उस हिसाब सबसे इजीअर था मैंने कॉमर्स लिया था तो लाइक छः सात सात पहले, पहले कॉमर्स में तीन चार डिग्रियाँ थी लाइक सी ए लॉ करो या तो फिर कुछ बीएमएस वगैरह करके कोर्स होते थे अभी तो बहुत सारे फिर भी फील्ड्स हो बढ़ती जा रही है कंपटीशन भी उस हिसाब से बहुत बढ़ रहा है तो उस टाइम पे मतलब सिंस मेरे पेरेंट्स यहीं फील्ड में थे तो मैंने मेरे पास दो ऑप्शन थे या तो फिर CA, या तो फिर सी तो अकाउंट्स में इतना इंटरेस्ट था नहीं बोले मैनेजेबल था पर आ, लीगल में थोड़ा थियोरेटिकली हम अच्छा था मेरा तो हमने वो चूज़ किया और मैंने सोचा था अगर एक जो कर रही हो फोकस करके वही करूँगी तो इंस्टेड ऑफ ये वो दो चार ऑप्शंस देख ट्राई करना तो वो ही एक पकड़ के रखा और फॉर्चुनेटली सब टाइम से हो गया और बस हम उसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात है आइए आगे बढ़ते हैं करिश्मा जी ने अपने अनुभव को शेयर किया कि किस तरह से उन्होंने करियर के बारे में सोचा दो ऑप्शन उनके पास था और उन चीज़ों को उन्होंने अच्छी तरह से किया तो अब हेमा जी आपकी भारी है आपने क्या सोचा है आ, वैसे मैंने तक तो कुछ भी नहीं सोचा था जब भी कोई आता था पूछता था, था कि क्या करना है तो फुल वाला आई गेस अभी की पता है क्या करना है तो मतलब सामने कहीं ना कहीं ऐसा आंसर रहता है मत पूछो, आप। रहने मत पूछो। फिर इलेवेंथ ट्वेल्थ टी वाई खत्म हुआ फिर कहीं ना कहीं मेरा था की मैं आर जे पर आई गेस अभी वो इच्छा मेरी पूरी हो रही है आपसे बात करके और फिर लगा की हाँ शायद से मुझे लोगो से बात करने मजा आती है उन देखने की उनके एक्सप्रेशन उनसे आप कैसे आप बात कर सकते हो कैसे उनकी आप मतलब सोच जान सकते हो कैसे क्या होते हैं बिकॉज हम लोग जहाँ पे हैं अभी इतना ट्रैवल नहीं कर सकते ऐसे बड़े लोग कर सकते हैं लोगों से मिल आ, सकते हैं लेकिन ऑफिस में रहना रिसेप्शन पे बैठना लोगों मतलब लोग आते हैं आपसे आप उनको ग्रीट करते हो स्माइल के साथ में और वो भी स्माइल के साथ में ग्रीट करते हैं तो आई गेस आपका पूरा दिन बन जाता है वहाँ पर तो बस फिर लगा कि हाँ लोगों से कनेक्ट होना है तो आप मोस्टली आप जैसे कि कॉलिंग प्रोफाइल है आप कॉल सेंटर पे बैठ चलिए बहुत ही अच्छी भावनाओं को आपने व्यक्त किया की कि वरण ऐसा देखा गया की बहुत सारे हमारे युवा साथी जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं कहीं ना कहीं वर्कशॉप करने में या रेडियो का कुछ प्रोग्राम के लिए हम लोग जाते हैं तो जैसे 50 सौ बच्चे स्कूल में एक क्लास में बैठे रहते हैं और जब हम लोग पूछते हैं कि आपने अपने करियर के बारे में कुछ सोचा है तो किसी का हाथ खड़ा नहीं होता बहुत मुश्किल से एक हाथ एक आ, कोई बंदा खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग आज के समय में मुझे लगता है कि करियर के बारे में हम लोग इतना अवेयर नहीं है क्योंकि हमें पता है कि पढ़ाई पूरा दसवीं तो पूरा करना ही है बारहवीं पूरा करना है फिर उसके बाद तो कुछ ना कुछ करना ही है तो ये जो सोच है शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है <laughs> क्योंकि इसके वजह से क्या होता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य से दूर हो रहा है अपना जीवन में कुछ कर पाने वाली जो बात है जो जुनून वाली बात होती है कुछ कर गुजरने वाली जो बात होती है आजकल देखते हैं हम लोग इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही लूजली ले रहे हैं क्योंकि पता है कि तो की होता है कि उनको इंटरेस्ट नहीं होता है आगे करियर में करना क्या? करना क्या जो हो गया वो ठीक हाँ है। है। जो हो रहा है वो भी ठीक है और देखा जाएगा बाद में <laughs> तो ये देखा जाएगा बाद में वाली सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं धोखा देती है हाँ। तो इसलिए हमें कम से कम अपने प्रति तो सजाग होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए अदरवाइज क्या होता है की कई बार हम लोग जॉब तो मिल जाता है क्योंकि बारहवीं आपने डिग्री ले लिया है कोई ना कोई डिग्री मिल जाती है आपको आप ग्रेजुएशन कर लेते तो नौकरी कहीं ना कहीं आपको करनी है क्योंकि गुजारा तो करना आप नौकरी करते जरूर है लेकिन पर आप उस नौकरी के साथ एडजस्ट करके चलते हो और लाइफ टाइम अगर एडजस्ट करनी पड़ा तो फिर वो जीवन ही क्या काम है ना Actually, तो ये ये बहुत बड़ा चीज है ना एचुअली वी आर नॉट अवेयर थी उन चीजों को शायद मुझे लगता है कि इसके बारे में ना पिताजी बताते ना माताजी बताते या फैमिली में किसी को इन चीजों की पड़ी नहीं है शायद उनके पास भी ये सिचुएशन ऐसे नहीं। ही है जैसे आप हैं और शायद टीचर्स भी इतना वो भी अपना काम पूरा कर देते हैं वो इन चीजों पर कहीं न कहीं जोर नहीं दे एक हाथ कोई टीचर होगा जो बताता होगा तो फिर उनको तो अपन डोंट केरी करते हैं <laughs> वो इस नहीं आती है। <laughs> बोले ये तो कुछ अलग ही बोल दिया <laughs> तो ऐसी बातें होती हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर हम लोग अपने करियर के बारे में अच्छी तरह से सोच लें तो शायद लगता है कि हम लोग फिर उस जॉब को एंजॉय क्योंकि आपका लक्ष्य है आपका टारगेट है उन चीजों को आप करते हैं तो वो एन्जॉय आप कर पाएंगे और वो चीजें जब आप करते हैं तो आपका जो जीवन है वो सार्थक हो जाता है आप पूरा ही अच्छा फील करते हैं तो वहाँ पर फिर आपको पैसे की वो अहमियत नहीं रहती आप दस रुपये कमा रहे हो तो भी खुशी है यह क्योंकि आपका खुद का जॉब है वो तो आप यू आर एंजॉइंग द टाइम यू आर वो पूरा आठ घंटा जो है आपका जीवन का एक बहुत बड़ा समय रोज का आप उसमें एंजॉय कर रहे हो तो इसीलिए वहाँ पर क्योंकि जीवन में पैसा बढ़ी है कि खुशी बड़ी अगर ये पूछा जाए तो क्या बता गया पैसे के पीछे क्यों दौड़ रहे यार खुश तो खुश रहना खुश रह के काम करना चाहिए हमें तो ये एक आर्ट है शायद हम सभी को डेवलप करना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे साथ सुमन हैं करिश्मा हैं और हेमा जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और आप भी इंजॉय कर रहे होंगे उनकी जो मुस्कुराट है उनकी जो हंसी है आप तक पहुँच रही है तो आइये आपकी हंसी को और बढ़ाते हैं सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गाना आप सुना है कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना ना पड़े न फिर पछताना गर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना पड़े न फिर पछताना कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े फिर पछताना पड़े फिर पछताना एक दिन तो धर्म राज को पढ़े मुख दिखलाना पढ़े मुख दिखलाना एक दिन तो धर्म राज को पढ़े मुख दिखलाना पढ़ेगा मुख दिखलाना कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े न फिर पछताना पढ़े न फिर पछताना कर्म करो ऐसे कर्म करो कर्म करो ऐसे कर्म करो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 जो आंख चुकाना कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े न फिर पछताना पढ़े न फिर पछताना कर्म करो भाई कर्म करो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 जो वहाँ पछताना ऐसा हो न खाता अपना पढ़े जो वहाँ पछताना पढ़े जो वहाँ पछताना कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े न फिर पछताना पढ़े न फिर बचताना एक दिन तो धर्मराज को पढ़े मुख दिखलाना पढ़े मुख दिखलाना कर्म करो ऐसे कर्म करो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 na krishna krishna, krishna. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छा लग रहा है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ तीन विशेष मेहमान हैं सुमन करिश्मा और हेमा चलिए बात करते हैं इनसे और जैसे कि वर्तमान समय में हम लोग बहुत सारे लोग जो है मैं देखता हूं अभी जो मई जून जुलाई जो सीजन आ जाता है अप्रैल स्टार्ट हो जाता है तो रेलवे स्टेशन के रेलगाड़िया फुल होती है सब लोग वेटिंग में खड़े होते हैं और सब लोग तत्काल टिकट निकालने के लिए सवेरे चार बजे तीन बजे एक बजे भी जाके रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे रुक जाते ताकि कल का टिकट मुझे मिल जाए और मैं अपना यात्रा जो है अच्छी तरह से कर सकू तो इस तरह की जो झंझटें रहती हैं लेकिन इन सारी चीजों को भी हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर या हमारे पूरे भारत देश में जो है सभी को घूमना पसंद है <laughs> बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। <laughs> तो चलिए हम इसी के बारे में हम जानेंगे कि हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं उनकी यात्रा के बारे में उनके जीवन में अब तक की कुछ पिकनिक्स किए होंगे स्कूल के साथ में मिलकर दोस्तों के साथ कई ट्रैवलिंग पे गए होंगे तो कुछ छोटी छोटी यात्राओं के बारे में अपना जरूर हम चाहेंगे कि आप शेयर करें अपनी बातें अपनी यात्रा के बारे में जरूर बताए एक्चुअली हम बाहर नहीं जाते हैं कहीं हमारे यहाँ पे बीच वगैरह काफी है मुंबई में हर शाम को या फिर हर सैटरडे संडे बीच पे चले जाते हैं एक्चुअली वो काफ़ी पीसफुल होता है और दिन भर जॉब करने के बाद में हम भी थोड़ा एकदम पीसफुल रहना पसंद करेंगे शाम को कि किसी से कम बात करें लोगों के साथ में कम इंटरेक्ट हो खुद अपने साथ में टाइम स्पेंड करने में ज़्यादा से ज़्यादा लगे रहते हैं हु तो वो टाइम पर बीच पे जाना सबसे बेस्ट होता है वो टाइम हम अपने खुद के साथ रहते हैं तो मोस्टली हम बीच पे जाना ज़्यादा पसंद करेंगे अच्छा कौन से बीच पे जाते हैं जो आप? बीच रहता है वहाँ पे सिल्वर बीच है काफी बीच हमारे घर के नजदीक ही है तो हमें ज्यादा टाइम ट्रेवलिंग में ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता है और हम जल्दी से जल्दी पहुंच के वहाँ पे खुद की सेवा कर लेते हैं चलिए चलिए सुमन जी आप बीच पे जाना पसंद करते हैं और वहीं पर आपके नजदीक में है तो इसीलिए आप ज्यादा बाहर जैसे की आउट ऑफ द स्टेशन नहीं गए हैं और गए हो तो स्कूल वगैरह में कभी पिकनिक के लिए नहीं गए आप वो गए हैं लेकिन इतना मज़ा वहाँ पे नहीं आया जितना खुद के साथ में रहने में मज़ा आ रहा है। <laughs> चलिए बहुत बढ़िया आइए करिश्मा जी आप अपनी यात्राओं के बारे में बताइए मैं एक अभी रिसेंट यात्रा के बारे में ही बताना पसंद करूँगी जो हम तीनों इधर साथ में बैठे हैं <laughs> हम बॉम्बे से आबू आ रहे थे तो हमारा दो महीने पहले ही टिकट बुक था और ए में बुक था सिंस वेकेशन टाइम है खाली सुबह को जो दिन का हमारा जर्नी था खाली फोर फाइव सिक्स कुछ वेटिंग था सबको ऐसे निश्चिंतता थी कि <laughs> आ, मिल ही जाएगा करके कर एकदम तो हम भी एकदम थोड़ा कॉन्फिडेंस में चल रहे थे कि मिल जाएगा तो हम ऐसा हुआ कि हम बस एसी में बैठे बॉम्बे से दस मिनट में टीसी आए बताए कि आपकी टिकट्स तो कैंसिल हो गई है वेटिंग वेटिंग छोड़ो निकल जाओ यहाँ से तो हम बड़े को पता नहीं हम तीन थे साथ में तो कुछ तभी तो समझा नहीं हम जनरल में शिफ्ट हुए हम बड़े मासूम बच्चों की तरह दे दो कोई सीख करके घूम रहे थे एक जगह से दूसरे जगह पहले तो ए की आशा रखे हम जनरल में आ गए जनरल से धीरे धीरे सबको एडजस्ट करते करते कितना करेंगे कि उन लोग से हम सीधा दरवाजे के वहाँ बैठ गए क्योंकि <laughs> फुल था पैक फुल शादियों का, था। सीजन और, का, था। का, का सीजन है और स्कूल का का का सीजन है है ट्राई किया को रिक्वेस्ट करने का कुछ होता है तो <laughs> मैनेज कर दीजिए <laughs> तो वो कुछ पॉसिबल नहीं था तो हाँ एक चीज था कि हम सब साथ में थे तो जर्नी कहाँ चला गया पता नहीं चला तो ये <laughs> एक बड़ा इंटरेस्टिंग और रीसेंट वाला एक एक्सपीरियंस है आपने शेयर किया चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और कभी कभी लगता है की हम लोग ए में जाएंगे तो कितना मजा आता है लेकिन उसके साथ में जब आपका टिकट कैंसिल हो और फिर <laughs> अगर अकेले तो बड़ा मुश्किल लगता है नहीं हाँ। चलिए करिश्मा जी जी पे अच्छा एक्विडेंस एक्विडेंस पैकल आपने आप चलते हैं हेमा जी के पास <laughs> आ, मैं ये कनेक्ट करती हूँ करिश्मा जी से जैसे हम मतलब से जैसे रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो उनका जो चेहरा था प्लीज थोड़ा कुछ कर दीजिए और उनको वो ऊपर देके हाँ ठीक है कर देंगे और मतलब जरा भी भाव नहीं दिया लाइक अच्छा। मतलब हाँ ठीक है कर देंगे लेकिन हम भरोसे बैठे थे ठीक है कुछ बात नहीं मधुबनी आना है ना पर हमने जो रास्ता एंजॉय किया पूरा वो जर्नी एंजॉय किया अच्छे से मतलब दरवाजे पे मतलब लोग हमें देख के जा रहे थे ब्लैकेट बिछाया सीट वीट पे बैठना पर हम तीन वहाँ पे दरवाजे के वहाँ आजू वाले लोग देख देख के बड़ा नया मतलब ए सी जनरल और वहाँ पे के साथ में आप दरवाजे के पास में वो बैठी है तो कोई बात नहीं लेकिन वो रास्ता जो इंजॉय किया मतलब स्टेशन पे अगर मालूम पड़ता है की आप पंद्रह मिनट ट्रेन रुकने वाली है और उतर की मतलब आपका साथ में जो भी रहता है की हाँ ठीक है जल्दी आ जाना मतलब ऐसा जब जब हमें कोई बोलता है की हम हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं जल्दी आ जाना तो ऐसा लगता है की हाँ नहीं, है। है। हम ट्रेन पकड़ लेंगे तो मतलब भाग भाग की आपने जब वे मूवी देखी होगी नहीं ट्रेन नहीं छोड़ना है हमें बस वो पकड़ ही लेंगे बकड़ी मतलब कॉफी आइसक्रीम इंजॉय करते करते आप ट्रेन में बैठ ही जाते हो और जब अंदर जाते हो भी, ट्रेन में तो ऐसा लगता है हाँ, जगह मिली होगी लेकिन जाके आप वो आइसक्रीम लेके आप बैठते हो दरवाजे की सीट पर तो मतलब लोग देखते कि आप अभी भी इंजॉय कर रहे हो तो मतलब वो उनका चेहरा मतलब क्या पूछ रहे हैं वो कितने सारे क्वेश्चन होंगे उनके दिमाग में तो बड़ा अच्छा लगता है की हाँ आप सोचो हमारा इंजॉय करेंगे का काम है आप सोचते रहो इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जे, जे, मेरे हमेशा मैं इंडिया में काफ़ी जगह घूमी हूँ फैमिली के साथ तो हमारी हमेशा सब बुकड टिकेट सब परफेक्टली प्लान्ड ऐसा हमेशा हुआ करता था मैंने बहुत कम ऐसे तीन चार शायद जर्नीज ऐसे एकदम नॉट वेरी गुड प्लान्ड या ऐसा कुछ एंड मोमेंट पर हो जाए हुँ, वो हुँ, फेस किया जिसमें से ये एक था पर ये जो जर्नीज जो ट्रैवलिंग तुम करते हैं हम करते हैं उसमें एक्चुअली हम बहुत सीखते हैं हम अप, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं हुँ, हुँ, तो ये एक, ये एक, एक लर्निंग हो गया बहुत एक एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस चलिए काफी चीजें जो है जीवन में इसी तरह का उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो उसमें जिस तरह से हम लोग यात्रा में अपने आप को एडजस्ट करते हैं वैसे जीवन रूपी यात्रा में भी अगर हम लोग एडजस्ट करना सीख ले तो शायद बहुत बड़ा जीवन का जो है सुखद अनुभव हम लोग कर पाएंगे और ये बहुत ही अच्छी बातें हो रही है और हमारे श्रोता भी सुनकर कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस को याद कर रहे हो होंगे कभी कभी उनको भी टिकट नहीं मिला होगा और अर्जेंट जाना हो तो किस तरह से लटक लटक के गए होंगे और एडजस्टमेंट वाली जो बातें हैं उनके जीवन में वो चीजें जो है डेवलप हो गई होंगी तो मैं चाहूंगा कि इस तरह की चीजें जो है हमारे जीवन का जो अनुभव है वो हमें आगे बढ़ाता है और चलिए अब वक्त हो गया इजाजत तो और जाते जाते मैं हमारे सभी साथियों से आना चाहूँगा कि हम लोग संगीत के साथ जुड़े रहते हैं संगीत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है आप किस तरह के गाने पसंद करते हैं सुमन जी चलिए स्पिरिचुअल गाने खुशी भरे गाने वो सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है उनमे से एक सॉन्ग है खुशियों के मोती लुटाते चलो उड़ते चलो और उड़ाते चलो ये गाना है जो मुझे काफी दिल के नजदीक है मेरे अच्छा तो कुछ कुछ गाने ऐसे ही होते है जो बहुत के नज़दीक होते तो मैं ये सब टाइप के गाने सुनना बहुत पसंद करती हूँ जो मुझे ऊपर उठाए <laughs> करिश्मा जी आपको किस टाइप के गाने पसंद हैं हाँ, मतलब हाँ, है। उसमें भी मतलब काफी ट्रेंड, कोई एक सॉन्ग हिट हो जाए तो ट्रेंड हो जाता है अरिजीत सिंह के इस गाने होते हैं कभी सॉफ्ट म्यूजिक कभी थोड़ा एंटरटेनमेंट मतलब वो अच्छे मूड में हो तो थोड़ा लाइव म्यूजिक अच्छा लगता है तो ऐसे हर टाइप का जैसे मूड हो वैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे सुन ऐसे स्पेसिफिक अगर बात करें तो 50s, या 70s में हम भी गाने अच्छे अच्छे हैं हैं बहुत एकदम डीप मीनिंग रहता है उनका कि आप सुनो तो अंदर डूब जाओ मतलब समझ के गाने स्पिरचुअली गाने, थी स्वर्ण स्वर्ण थी स्वर्ण थी गाने थी या फिर वो लाइक सुन अब ये कौन सा गाना है वो मतलब पुराने पुराने कौन सा गाने चलते कोई मिल गया था, कोई मिल मिल गया गया था था चलते पूरा गाना आता नहीं है पर सुनते हैं तो मजा आ जाता जी जी जी जी चलिए आप लोगों से बातें करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छा लग रहा है तो जरूर मैं चाहूंगा की चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी भावनाओं को अपनी फीलिंग को व्यक्त कीजिए आपको शो अच्छा लग रहा तो इसी के साथ मैं कहूंगा सुमन जी करिश्मा जी एंड हेमा जी थैंक यू सो मच धन्यवाद बल्कि हमें अच्छा लगा <laughs> <बहुत लोग सबसे laughs> कनेक्ट होके बहुत सही लगा यहाँ पर आकर ऐसा <laughs> लग रहा है कई सारे, सारे अच्छी अच्छी लोगो को कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब आप सबके सामने बैठे चलिए आप सभी को अच्छा लगा इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और चलिए श्रोताओं आप भी एंजॉय कर रहे होंगे इसी तरह मस्ती में रहे खुश रहे आनंद में रहें ऐसी शुभकामना के साथ मुझे सुमन जी करिश्मा जी और हेमा जी को दीजिए इजाजत नमस्कार सलाम नमस्ते खम्बा गनीसा सुनते रहो बस गड़ाते रहो मेरा दोस्त मिल गया